अन्य मिथुना वृतः यहाँ तक हो गया था भवती चात्र आगम आगमन ने अत्र भवती प्रमाणम और इस विषय में शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं कौन किसको दबा करके बढ़ जाता है नही रज और तम को हट करके कौन आ जाता है सत बढ़ता है फिर सत्य रज को दबा करके तम बढ़ता यही चला था उसी पर प्रमाण दे रहे हैं क्या दे रहे हैं इसी पर यह प्रमाण बारहवीं कारिका के अंतिम में उपसार भगवती चा अत्र, अत्र माने अस्मिन विषय आगमन मान प्रमाणम भगवती शब्द प्रमाण होता है क्या है तो बताने जा रहे हैं अन्योन्या मिथुना सर्वे सर्वे सर्वत्र गामिना मान्य एक दूसरे का मिथुन का क्या साचारी बताया था क्या कहा था मैंने कैसे सहचा, सहचार बताया था ये नहीं कि एक दोनों से अविना भाव सहा अन्योन मिथुन वृत्त मैंने अन्योन सहचरा परस्पर उपकार उपकार अविना अविनाभाव ये लिखा था वही का सर्वी अन्योन्य मिथुनया सर्वी सर्वत्र गिना सब जगह वो गुण रहते हैं अन्योन्य मिथुन वृत्तया अन्योन सहाचार्य कैसे रजसो मिथुनम सत्व सत्वस मिथुनम रजा मान रज का मिथुन मानसहायक कौन है सत्व है सत्व का सहायक कौन है मिथुनम रजा तमस्य मिथुने ते सत्व रजसी उभे और तम के मिथुन मानसहायक कौन है सत्य और रज ये दोनों न कुंसग लेंगे उभे सत्व रजसी उभे किम मिथुने कस्य तमसाहा माने तम के है क्या है तम के है और क्या उभयो हो सत्य रजसो मिथनम तमा उच्चते जब सत्य और रज दोनों जहां उनका सहायक कौन मनाया जाता है तमा उनका सहायक माने सहायता तम करता है। ना एसाम आदि सम्रयुक्त कब से मिले हैं कोई आदि नहीं है इनका कभी होता ये भी नहीं है ये चलती ही रहती प्रक्रिया न एसाम जो आपने जो व्यवस्था बताई है ऐसा आदि ही मैंने प्रथम उपलम्भ सम प्रयोग न उपलभ्य अन्य करिए नापि एसा आदि ही विप्रयोग उपलभ्य गुणा नाम सत रजतम जो तीन गुण हैं इनका आदि ही जैसे हम लोग अस्थि जायते वर्दते प्रणमी अपक्षीयते विनश्यति ये जो सठ भाव विकार हैं यह यास्क के द्वारा कहे गए, उनमें से इनका कहना आदि किसी का नहीं है पहले वही कहना एसाम आदि सम प्रयोगों न उपलब्ध थे नयोगों उपलब्य जो जितने हैं इन छह विकारों में प्रथम जो उत्पत्ति विकार उनका उपलब्ध नहीं बढ़ते भी है विपरिणाम भी, भी होता है अपक्षय भी होता है अपूर्वावस्था पर विनाश भी, भी होता है परंतु तो जायते इनके यहाँ नहीं होता विपरिणाम तो होता है जायते उत्पन्न नहीं होते हैं वही कह रहे हैं न उपलब्धे उत्पत्ति इनकी उपलब्ध नहीं होती है संयोग और विप्रयोग दोनों वही कहने जा रहे हैं अतः परस्पर संयुक्ता हमेशा ये संयुक्त ही रहते हैं इसलिए इनका संयोग भी नहीं पैदा होता इनका नया जब तो हमेशा जुड़े ही है तो नया जुड़ पैदा होगा क्या वही कर, वही अपराप्त से प्राप्ति संयोग है वही नहीं है इसलिए एसाम आदि ही संप्रयोग न उपलभ्य थे नाप एसाम आदि ही विप्रयोगो उपलभ्य थे इन गुणों का न तो संयोग क्यों संयोग से, से, से अनादित्वात संयोग इनका क्या है अनादि है सर्वदा विद्यमान है विप्रयोग भी इनका क्या है अनादि है माने कभी विभाग भी, भी नहीं होता है और संयोग भी नहीं क्यों अनादित्यवाद प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ अब ये हो गए तेरहवीं बारहवीं कारिका का इसके नीचे बड़ा सुंदर इसका भाव देने के लिए श्लोक दिए नीचे यथा स्त्री पुरुषस्य से च परस्परम तथा गुणा समाया युग भाव परस्पर जैसे स्त्री और पुरुष परस्पर मिल जाते हैं उसी प्रकार यह गुण जितने हैं वह परस्पर युग भाव को प्राप्त होते हैं रजसो मिथुनम सत्व सत्व से मिथुनम रजा ये महालोग कार्य करें उभेते रजस रजस रजसी तमसो मिथुनम विदुह यह कहीं कार्य का देवी भागवत जो नीचे दिया है देवी भागवत का बता रहे की उनचालिस में उनचालीस और 50 श्लोक हैं देवी भागवत के तृतीय स्कंद के आठवें अध्याय में जो नीचे वाला हम पढ़ रहे हैं ना न था स्त्री पुरुष से मिथुन चा परस्परम तथा गुणा समयांत युग्म भाव परस्परम रजसो मिथुनम सत्व सत्वस मिथुनम रजा उभे ते सत्वसी तमसो मिथुन, मिथुने विदु यह उनतालीस और पचास श्लोक देवी भागवत के तृतीय स्कंद के आठवें अध्याय के श्लोक है जो लिखे हैं ना ये कहा के हैं तो नीचे लिया तृतीय स्कंद के आठवें अध्याय के हैं कहाँ के हैं आठवें अध्याय में कहे गए हैं तृतीय स्कंद के आठवें अध्याय अब इन्होंने कहा था प्रकाश किसका स्वभाव प्रकाशात्मकम सत्वम प्रवृत्मकम मान प्रवृत्ति का प्रयोजन है किसका रज का प्रतिबंध के सका है तम का तक के मान वह कौन है इस प्रकार का कैसे है कुत्य कैसे हैं और कौन है किम नामस्ते स्त्य मन जो प्रकाश प्रवृत्ति नियम आ उनका नाम है क्या है कुतस्या प्रयोजन किस प्रयोजन से इस प्रकार उनका स्वभाव बनाया गया है कि की तो प्रकाश आत्मक है राजा प्रवृत्तियात्मक है तम प्रतिबंधात्मक नियमार्थक है यह किस प्रयोजन से बनाया है अन्योन्य जनन अन्योन्य अभिभावशीला एक दूसरे के सहायता पैदा होते हैं एक दूसरे को आवृत्त करते हैं उस पर ये लिखने जा रहे हैं आगे वाले कार्य का लघु प्रकाशकम इष्टम इत्यादि सत्वम लघु प्रकाशकम इष्ट मुपस्टम्भकम चलच रजा है गुरु वर्णक में वह प्रदीपच्चार तत्वृत्ति अब इनका बताने जा रहे हैं सबसे पहले सत्यम लघु लघु सूक्ष्म और का स्वभाव क्या है प्रकाशकम एक और इष्टम प्रीतिकरम इष्ट माने इच्छा विषय माने प्रीतिकर किसका स्वभाव है यह सत्व का एक स्वभाव है लघुता सूक्ष्मता दूसरा स्वभाव क्या है प्रकाश करणा और इष्टम मानी प्रीतिकरण दूसरा क्या है रजा चलम चल स्वभाव है उपष्टम्भक है कौन कौन का स्वभाव है दो बता रहे हैं कौन कौन का उसका व्याख्या करे उपाष्टम क्या तो पहले लिखने जा रहे हैं चलम माने उपष्ट उपष्टम्भकम चलन रजा ये दो किसके स्वभाव है और गुरु माने भारीपन वर्णक माने रोकना गुरु वर्णक मेव ये तीनों परस्पर विरुद्ध फिर अन्योन अभिजन कैसे होगा आपने कहा एक दूसरे की सहायता करते अन्योन मिशन वृत्तया माना अन्योन सहायक वृत्त की तीनों क्या है परस्पर विरोधी एक लघु एक दीर मन गुरु ये दीर मतलब विरोधी लघु का विरोधी गुरु गुरु का विरोधी लघु तो ये तीन परस्पर जो विरोधी है परस्पर विरोधियों में कभी उपकार उपकार नहीं देखा गया ये बताएंगे कि परस्पर विरोधियों में उपकार उपकारक भाव देखा गया है कैसे देखा गया है तीन चार बड़े सुंदर सुंदर दृष्टान देंगे उसमें पहला दृष्टान दे रहे हैं प्रदीप प्रदीप में क्या चीज है आग तेल और बत्ती है तेल गीला कर दिया बत्ती को आग जला सकती है परंतु तीनों में धीरे धीरे जलता है पूरा जल जाएगा एक साथ ये तीनों विरोधी बताएंगे जैसे ये परस्पर तेल बत्ती और अग्नि परस्पर क्या है विरुद्ध है फिर भी प्रकाश रूप एक कार्य के लिए तीनों सहायता करते हैं यही हुआ विलक्षण एक दृष्टान्त और भी दो तीन दृष्टान्त देने वाले विलक्षण विलक्षण आगे की यह तीनों विरोधी हैं फिर भी क्या हो जाता है परस्पर एक दूसरे के क्या हो जाते हैं सहायक हो जाते है क्या हो जाते हैं सहायक हो जाते हैं की है? है। कैसे सहायक हो तो बताएगा ये से चल है प्रत्येक भिन्न भिन्न फिर भी कैसे होते हैं तो उन्होंने कहा प्रदीप प्रदीपवत ये जो दृष्टान्त क्या दिया प्रदीप और उसी प्रकार जैसे शरीर में बात पित्त कफ है तीनों परस्पर धातु में विरुद्ध है फिर भी एक शरीर का पोषण करते हैं बात पित्त और कफ एक तीनों क्या हैं परस्पर विरुद्ध है फिर भी क्या करते है? एक कार्य के करने में समर्थ है ये दृष्टांत आगे देने वाले हैं टीकाकरण ऐसे चार पांच दृष्टांत वाला सुंदर सुंदर दिए कि सभी विरोधी हैं फिर भी क्या करते हैं परस्पर उपकार उपकार रहता है तो पहला ये दे दिया उन्होंने उपष्टम्भ मान उत्तेजक उपष्टम सबका तो क्या होता है उपष्टम्भ नाती मान उपष्टम्भ नाती वचन बनेगा कहां धा तो वह उपष्टम्भ नाती कहा है क्रियादिगत उपस्ट भाति मैने उदूत उपी उजी उज का नाम क्या है उपस्टम माने उत्तेजक कौन है हमारा रज चला है गुरु वर्णक तमह प्रदीप बच्चा अर्थतः वृत्ति वृत्ति माने व्यापारण का स्वभाव है पहले बताने जा रहा सत्व लघु प्रकाशकम इष्टम सांख्याचार्य इष्टमन कथितम इच्छा विषय भूतम किया मैंने सांख्याचार्यों ने सत्व को ही लघु कहा है प्रकाश वाला कहा है इष्टमन कथितम निरूपितम अथवा इच्छा विषयी भूतम तत्कारोदम हेतुर धर्मोर क्या चीज लाघव है किसी ने कहा आप लाघव मानते लघुता क्या चीज है तो क्योंकि आए लोगों ने चार परिमाण बताया कौन कौन परिमाण नौदेव मृत्यु अणु महा रस और जी लघु लगाया वहां पर लघु परिमाण तो वही कहने का आगे कहने वाले हैं यहां उन्होंने कहा क्योंकि लघु ने क्या गुरुत्वाभाव ही लघु है गुरुत्व का जो अभाव है वही क्या वो लोग कहते हैं लघु है इन्होंने कहा लघु अलग चीज है गुरुत्व तो अलग है वही कहने चाहे रहा लघुत्व ये तो सत्या हाँ योग जैसे यहाँ क्या कहा था किसमें दुख भाव, भाव नहीं दुखा भाव तो नहीं मानते नहीं तो अन्य लोग मानते थे दुख का भाव सुख शुक नहीं सुख का भाव दुख नहीं ज्ञान का भाव ज्ञान मानते वो लोग तो वही कहने जा रहा तत्र कार उदमन तत्र लघुत्व प्रकाश की ओर मध्य लघुत्व और प्रकाश के मध्य में जो क्या कहता था कार्य से वस्तु ना माने जो हल्का रहेगा तो उड़ जाएगी वस्तु तो। हल्का रहेगी उड़ जाएगी तो वो कहना चाहे ऊर्ध में जो क्या होना चाहिए लघुता इसे आग कहाँ जाती है ऊपर इसमें क्या आग में अधिक लघुता है वही इन्होंने कहा तत्र माने द्वयो प्रकाश लघु मध्य यो हो कार्योदगमने कार्य का अर्थ क्या वस्तुना उद्गमने ऊर्धगमने यद कारणम जो ऊर्द में जो कारण है उसका अर्थ क्या है लघु और लघु धर्म जो है उसी का जो ऊर्धगन में जो हेतु धर्म उसी का नाम है लाघवम माने लघु तो किसी ने कहा गुर गौरव प्रतिद्वंदी लाघवम माने गुरु का जो अभाव वह लाघव मान लो नहीं है, एक लो का मानते हैं आप अतिरिक्त क्यों मानते हैं उस पर उन्होंने कहा नहीं है तो अग्नेर ऊर्ध्वज्वलनम भवती तो ऊर्धवलन क्या चीज है नहीं आए क्या पांच कर्म है ना उत्पण आपेपण माकुंचन और उसका रेचनम भ्रमणम चा गमनादेव चलभ्य है ना वही कहना चाह रहा है वही कह गौरव प्रद गौरव माने गुरुत्व गुण प्रद्वंद्वी मैं मैंने उसका विरोधी माने अभाव वो तो लोग क्या मानते थे लघु मानते थे उस पर उन्होंने कहा नहीं गुरुत्वम कहाँ कहा रहता गुरुत्व है क्या है जल पृथ्वी जल वृत्ति आद्य पदन समवाजी कारणम तम तृथ्वी जल वृत्ति और ये कहा रहता है ये तो बन निवृत्ति का नजरकनेर ऊर्ध् जलन कहा रह रहा है पवन पा, माने पतन करमान में उनके अलग वो अनुमेय गुरुत्व का गुरुत्व को जब गिरता है उसके कारण लोग क्या कहते नहीं नैया लोग गुरुत्व का अनुमान करते हैं उसका या विरोधी नहीं अभी तो एक स्वतंत्र अग्नि में रहता है कह रहे हैं ऊर्धगमन वो कौन सी चीजें लघु है नैयायिक लोग कहते हैं गुरुत्व किस में रहता है पृथ्वी और जल में और किसके द्वारा जो गिरता है वस्तु से उसका अनुमान किया जाता है कि गुरुत्व तो प्रत्यक्ष नहीं होता क्या होता है पदार्थ अनुमेय कितना भार पता चलेगा देख करके तो अनुमेय मानते क्या मानते ये जैसे परिमाण ये सब क्या माने जाते हैं जिसे आद्य पतन का अधोगमन का हेतु गुरुत्व है उसी प्रकार ऊर्ध गमन का हेतु कौन है लघु है, है। जैसे आपके यहाँ अधो पतन का हेतु गुरुत्व है तो हम कहेंगे ऊर्ध का हेतु लाघव इसलिए अच्छा लघु माने लाघव ने लघु भाव प्रत्याय कर दिया तो गौरव प्रद्वंदी ये, तो ये गौरव कौन हुआ नीचे चलता था और लघु ऊपर का वो किस नहीं हुआ विरोधी हुआ नही ना ना। कह रहे हैं प्रद्वंदी माने विरोधी गौरव का प्रतिद्वंदी माने गुरु का प्रतिद्वंदी जो लघु वो कह रहे हैं यह तो अग्नि ऊर्द्वलन भवती तदेव लाघवम कस्य चित्ती काले कस्य चित तिरय गम हेतुर मान किसी के टेढ़ा गमन में भी होती होता लाघो मान गमन में भी हेतु है कौन लघु लघु और वायु त्र चलता है उसमें का, उसमें भी क्या हेतु है लाघव लेकर कस तिर गमने हेतु वायु वायु में भी लघुता है इसलिए क्या वायु टेढ़ा मेढ़ा चलता है अतः काल उदगमन होने से तीनों को अलग अलग कहने जा रहे हैं पुनः एवं करणा वृत्ति पटु हेतु लाघमन इंद्रियों के आगे आएगा धारण प्रकाश्य, धारण आहरण तीन कर्म होते इंद्रियों के आएगी एक कार्य का मैंने धारण करना आहरण करना और एक प्रकाश प्रकाश अंताकरण का काम है आरण ज्ञान इंद्रियों का है ऐसे उनके माध्यम से ऐसे ती, तीनों का अलग अलग काम है ना वही कहना चाह रहे हैं कि जो कर्णानाम इसमें आए कार्य का इंद्रिया नाम कर्ण वाले जो इंद्रियां है उनकी वृत्ति वाले जो व्यापार उसके पटुत्व में हेतु कौन लागव है गुरुत्व ही मंदान गुरुत्व रहेगा तो बाहर नहीं जा पाएंगे उसमें इंद्री बाहर जाती, जा। जाती है ना हमारी आंख कौन इंद्री बाहर जाती है आग के माध्यम से मन जाता है आग जाती बार बाहर पक्का है किसी सबके मत में कोई संदेह झगड़ा नहीं है एक आदमी का कान भी बाहर जाता है पर उसमें थोड़ा झगड़ा है पर चक्ष इंद्री जाती इसमें किसी को संदेह जाता है तो कैसे जाएगी जब लघुता भी तभी ना जाएगी तो चक्षुर इंद्री किसका है किससे बनाएगा इनके आंत बनेगा साथ अहंकार से बनेगा इंद्री तो अहंकार से बनेगा एक आध दस गणश किससे होते हैं किससे उत्पन्न हुए अहंकार से अभिमानों अहंकारों सा द्विधा प्रोक्ता कौन कौन हाँ एक माने तो पंच अच्छा तो ऐसा बोलो ना उस अहंकार ठीक एवं करणान वृत्ति ब्र, पटु हेतु लाघवम गुरुत्वी मंदानी सु गुरुत्व होता धीरे धीरे का मंद हो जाती है अतः पतन का हेतु कौन है तीर्य गमन का हेतु कौन है इंद्रियों को जो विषय पर्यत जाने का हेतु कौन है तो हमारा यह लघुता है यदि गुरुत्व हो जाएगा तो सब इंद्रियां क्या हो जाएंगी मंद हो जाएंगी मान धारण आधारण नहीं कर पाएंगी वही करें मंदान इसी इति सत्व से इसलिए सत्व गुण का स्वभाव क्या है पहले प्रकाश कम ये प्रकाश तो पहले कई थी इसका विवरण नहीं किया किसका किया लघु तो का ना जो लघु धर्म है उस पर कुछ शास्त्रार्थ था उसको बता दिया त्रयोदश करणम इंद्रियानी इंद्रिया नाम माने आहरण धारण प्रकाश साधना नाम इन्होंने लिखा है करणम त्रयोदश विधम तदाहरण धारण प्रकाश कर्म बत्तीस कारिका है कितनी कारिका हमें नीचे दे दी तेज बड़ा तो बत्तीस नंबर कारिका में आ, तो उनका क्या है त्रयोदश जो करण है ती, तीन अंदर के और दो दस बार के तो कि, दस दस दस हाँ दागें दागें हाँ वो तो उनका प्रकाश वो कार्य भी तीन तो आहरण धारण प्रकाश समाधान ये इनका कार्य है त्रयोदश करण इंद्रिया अतः स्व विषय ग्रहणाय वृत्ति मान अपने अपने विषय देश में जाना सन्निक रूप व्यापार विशेषता तासाम वृत्तीनाम यदि पटुत्व तो होता तो शीघ्र जा नहीं पाती इसलिए उनमें कौन धर्म है लघु लगु याद रखना है माने जाए जो लघुत्व धर्म तो है वो इंद्रियों में है और इनके यहाँ वायु में है और अग्नि में है यही है ना न मश्वासण उन्मुखन नई पुण्यम तद हित भूता धर्म लाघवम वो सत्व का धर्म है इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इंद्री वेदांत में भी प्रथक पृथक सत्वां से पांच ज्ञानी पैदा, पैदा हुई है और प्रथक पृथक रजवंश से पांच कर्मेन्द्री पैदा हुई है और मिलित सतपान से अंताकरण पैदा हुआ है तो कुछ तो साहित मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मिल रहा है ना वही कहना चाह रहा है सत्व तमसी स्वयं अक्रियतया स्वस्व कार्य प्रति अवसीदी क्या लिखने जा रहा है अवशीदंती मन शिथिली भूते माने इनका कहना है जो हमारा रजा स्वाभागिक उपष्टम्भक है इसने सत्वा तमसी स्वयं अक्रियतया स्वरूपेण अप्रवृत्तिशीलतया मान स्वता सत्व रज में प्रवृत्ति स्वयं नहीं है जब कोई प्रकाश करेगा तो ना तो उनमें कुछ आएगा वही कारण स्वयं यह प्रवृत्तिशील ना होने से स्वस्व कार्य प्रवृत्ति प्रति अपने कार्य के प्रवृत्ति के प्रति क्या उनको चाहिए प्रकाश आदि रूप रूप स्व स्व कार्य स्वकीय प्रवृत्ति जननाय अवशीदी शिथली भूत दो वचन का रूप है। अवशीदी दी अवशी नहीं अवशी दंती हत्या बहुवचन ये द्विवचन का है इसलिए मैंने शिथिलीभूत है मैंने शिथिलीकरण थी ना शिथलयती याद है अवशीदयती अज्ञानम शिथिलयती थी उपनिषद तो ही वाला यहाँ बनाने जा रहा है शिथिलीकरण माने यह जो सत्य सत्व और तम है वह स्वयं अक्रियाशील है कौन दो क्रियाशील किसका स्वभाव है रज का इसलिए कह रहे हैं और स्वयं अक्रियाशील है फिर भी स्वस्कार प्रवृत्ति प्रति अवशीदी अपने अपने स्वस्कार के प्रवृत्ति की जनन के लिए शिथिली भूते असक्त मनसक्त हो होकर किसके पास जाते बेचारे रजसो उपस्तम भेदे रजस के पास चले जाते हैं। अर्थात रजोगुण का लक्षण बताने जा रहा है की रजोगुण क्या करते हैं जो सत्य और तम है स्वयं क्रियाशील क्रिया से शून्य अपने कार्य में प्रवृत्ति नहीं हो सकते शिथिल हैं इसलिए क्या करते हैं रजसा रजो गुणे न उपस्तम भेते मन स्वा जनने प्रवृत्त मान जब रज के साथ युक्त हो जाते हैं सहायता बन लेती है तो अपने कार्य करने में सत्य और तम समर्थ होता किसके साथ मिलने पर सत्य औरतम तो साथ हाँ तब उपस्टम भेते जोड़ना क्रिया है कौन उपस्टम भेते सत्व तमसी दिवचन में उपस्टम भेती के ना रजसा अवसादात क्या लिखा है प्रच्व्य स्व्य उत साह उत उत्साह प्रयतनम कार्य तद इधम उपष्ट रजाहा मन उसका कहने जा रहे हैं कैसा करके तो कहने जा रहे हैं अवसाद मन कष्ट होता है ना अवसादात अभिशादात तो, वही मैने प्रचाव्य मैंने उसको पतन करके मैंने लिप लोपे कर्मण्याधिकरण परंतु यहाँ प्रत्याप्य तो, तो स्वयं प्रयोग है इसलिए उससे नहीं होगी तो वही अवसाद से हेतु में इसे धूमात उसी प्रकार यहाँ कैसे पंचमी हुई है तो वही अवसादात अवसाद माने माने दुखात अवसाद माने विषादात किम उसी से विभा से गुणस्त्याम विभागात है ना धूमात धूमात वन्यमान पर्वतों तो धूमात उसी होती से होती धूम से ठीक है जिसका ज्ञापक पर्व होता क्या तो था पंचमी था के पंचम यर्था उसी प्रकार यहाँ कहना है की स्वयं अपने में समर्थ नहीं स्वर जनने प्रवर्त्यन्ते उसी पर उन्होंने कहा अवसादात यहाँ लेकिन उपस्थम भयते इत्यर्थम आहा अवसादात प्रचव्या प्रत्यवय्य माने प्रत्याद का कार्य के न शिथिल अवसाद माने शिथिली भाव अवसाद में विषाद में आदमी रुक जाता है इसलिए अवसाद के अनुर्थ क्या किया है शिथिली भाव से आधा प्रत्याशी हाँ माने नीचे गिराना इन्होंने कहा है में आधा से है। हाँ माने प्रपात्य मैंने नीचे गिरा करके माने उनको क्या शिथिली होने से वो नीचे आ गए बेचारे जब शिथिल हुआ तो नीचे आ गया वो ये कह रहा है आधा प्रपात्य शैथिल्यम निरस इवत वो क्या कहता है जी बेचारा जो हमारा एक काम कर रज क्या कहता है जो नीचे गिर रहे थे कारण नहीं कर पा रहे थे कौन सत्व और तम उनको उनके शैथिली भाव से प्रचार मैंने निरस्य उसको हटा करके प्रचार कर के शैथिलियम निरस्य मन शिथिलता को क्या कर दिया निरस्य मन शिथिलता को निराश करके किम बहुत स्वाकार उत्साह प्रयत्नम कार्य थे उनके कार्य में उत्साह के मन प्रदान करता है कौन प्रदान करता उत्साह तो वही उत्साह प्रयत्नम कार्य थे तद इदम उत्तम मान इसलिए हमने क्या कहा कहािका कार्य का, का उपष्टम्भकम रजा उपस्टम उपर्ष्टंभन उपष्टम्भनाती उपदलती उत्तेजयती वृद्धि ये उत्थापय प्रोत्साहती स्वाकार प्रवर्तुम उपस्टम ये विपत्ति की माने वृद्धि की तरह जैसे लाठी किसी का सहायक हो जाता है उसको चलाता है उसी प्रकार सत्व और तम का ये क्या रज लाठी है इष्टईव किम करोति उत्था सत्यतमसी तो तो कार्य थे हाँ यह, यहाँ रजसा तृतीया का वही भ्रम कार्य थे किन तो कार्य थे कर्मवाच माने स्व उनको लिए क्या कर देता नीचे से उठाकर का काम करने युग बना देता है। हाँ वही कार्य थे का... माने वह निजंत करू का मैंने अर्थात सत्यतमसी कुरुता कुरु... और तु ते रज प्रेरिता उनको प्रेरित करता है अतः रजसा कार्य क्या हो गया ढजंत का प्रवृत्ति में लगाता है अकस्मातम तो चलम इसलिए वो चला है मनो उत्साह प्रवृत्ति मन उत्साह पूर्वक प्रत में लगवाना उनको उत्साह दे देना किसको दो कर्म है यहाँ पर कौन कौन दो हो गए एक है उत्साह प्रवतनम में जहा है ना गुणे कर्मणुआ प्रधान प्रधाने प्रयुज करिये तो अन्य शाम निजी छया निजी छा होने से होना चाहिए प्रोत्साह प्रयत्न की थे तो यहाँ दो कर्म तो उत्साह प्रयत्न द्वितीय ही रह गई और सत्य तमसी में क्या हो गई प्रथमा हो गयी क्या हो गई सत्य तमसी ये गौण है और सत्य तमसी माने उत्साह प्रयत्नम कुरुता और कार्य ते के नज साह तो मुख्य कर्म कौन है उत्साह प्रयत्नम और, और क्या है गौण है प्रयोज्य कर्म गौण कर्म वही कहना है माने प्रयोज्य वाला ठीक कस्मादम चलम इति चल इसीलो कहा चल है कौन चल है हमारा रज चल है इसलिए चलो सक्रिय होने के कारण प्रवृत्तिशील है प्रवृत्तिशील होने से उपस्टम्भ है दूसरे का सहायक है उपस्टंक माने सहायता करने वाला है तदनीना रजस प्रवृत्त्यर्थत्व दर्शित इसके बाद मतलब रज क्या प्रवृतिशील है, है। कौन है रज का लक्षण क्या होगा प्रवृतिशील है रजसस्तु चलतया परस्तरी गुणियम चालयत गुरुणा अवृणवता अब्रुन, चमसा तत् तत्व प्रतिबंधक क्वचद प्रवर्तते तथा तमो नियामक उक्तम गुरु अब बताने जा रहा गुरु वर्णक में किसका लक्षण है तम का क्या करता है तम तो पहले क्रम से कह दिया रजसस्तु चलते रजगुण क्या है प्रवृत्तिशील है कैसा रजगुण है प्रवृत्शील है और कैसा परिता मन सर्वता त्रिगुण्यम त्रिगुणात्मकम इंद्रिया चालयित त्रिगुणात्मक कौन हमारी इंद्रियां धारण करने वाली आहरण करने उनको चलाता है कौन चलाता है रज चलाने का मन रजा हा। क्या कायक हेतु चलता है माने प्रवृत्तिशील होने से परिता मन सर्वता त्रैगुण्यम मन त्रिगुणात्मक जो इंद्री समुदाय चालयित चलवाता हुआ नपुंसकलिंग में स्व कार्य माने अपने कार्य प्रवृत्त करता हुआ रजा तमसा तमो गुणे नवर्त थे माने कहीं कहीं तम गुण जब प्रतिबंधक आ जाता है तो सब जगह काम कर पाती हैं कहीं कहीं कर पाती है कहीं अन्य कर दीजिए माने तमसा माने जो तमो गुणा तमो गुणे प्रवर्त्य रज यहाँ लगा न स्व कार्य प्रवृत क्यों प्रवृत्ति क्षमा क्रियते कुछ तो तस्मात ये ततः तत कार्यावर्त हटा हटा कर रोक रोक करके लिखा न यहाँ पर माने गुरुणा आवृणवता माने हटाता हुआ ढकता हुआ कौन गुरु लिखा तमसा विशेषण गुरुणा मन गुरु गुण विशिष्ट आवरण विशिष्ट तमसा तत् तत्र, तत्र प्रवृत्ति में तत्त जगह जो प्रवृत्त रज था उसकी प्रवृत्ति का प्रतिबंध कृचदेव प्रवर्त कहीं लगने देगा बाकी जगह हटाता रहेगा हटाता रहेगा अलग अलग हटाकर रोध हित्वा वर्तमानम तमह इसलिए उसका नाम क्या हो गया ब्यावर्तमान हटाकर ततस्ततः ब्यावर्तमान से हटा करके इसलिए तम का नाम क्या हुआ नियामकम उत्तम क्यों नियामक है क्यों गुरुता है गुरुतामाने भारीपन है और भारीपन क्या करता है प्रतिबंधक होता है मोटापा आदमी को चलने देगा तो क्या करेगा रोक देगा वही कहना चाहिए स्तूल दृष्टान की तरह अतः गुरु को रोक देता है गुरु वर्णक में अतः अब तेने जा रहा एव लगा है ना समय क्या लगा एव गुरु वर्णक आए तो एव शब्द का सम्यन्वय करना है सत्व लघु प्रकाशक इष्टम सत्व उपस्टकम चलम रजा एव इष्ट गुरु वर्णक में तम इसीलिए वर्णक में वम लिखा है नर्णक में कारो भिन्न क्रम यत्रा तत्विपरीत नियम मान लो तो किसके आगे लगा है वर्णक के आगे तम क्या के आगे ले जाना है कहाँ ले जाना है मन सत्व रज एव तम एव मम ही क्या है गुरु वर्णक है सत्य ही क्या है लघु प्रकाशक है और रज ही क्या है उपष्ट और चल है इसी को बोलते यत्र एव तत्र विपरीत निमा भिन्न क्रम मैं उल्टा हो जाता जिसके आगे होता है उसके आगे चला है है गुरुवर्णक एव क्या के आगे तो चला जाएगा तम के आगे इसी को बोलते ही लिखा एवं प्रत्येकम भिन्नक क्रमे न होना चाहिए जान लेगा उसमें ले आगे वाले भिन्न क्रम उल जाता कि संबध्य सेम सत्म रज अंतमेव और गुरु और सत्में मने सत्म लघु प्रकाशकम् प्रकाशकम एव चल्वाद उपस्टंबक तमाय गुरुत्वाद वर्णकम इति भिन्न क्रमेण प्रत्येक के साथ अन्वय हो गया तो किसी ने कहा ये तीनों विरोधी तो फिर मिथिन वृत्ति के आशंका कर रहे हैं? यह भिन्न भिन्न धर्माणां गुणाणां कथम अन्योन्याश्रय वृत्त कथम अन्योन्यास्रय मिलित परस्पर विरुद्धों का शत्रुओं का एक कार्य हो सकता है मिलकर उस पर लिखने जा नन्े परस्पर विरोध शीला गुणा ये परस्पर विरुद्ध है एक गुरु है एक चलाने वाला एक, रुकने वाला, एक तो है हल्का पन नहीं तीनों तो कह रहे हैं परस्पर विरुद्ध है गुणाह नया मालूम है हमको तो याद थोड़ा दो भाई पर लिख भी दिया थोड़ा जैसे महाभारत का है वे कहते हैं कि इनके स्थिति जैसे एक सुंदर एक नाम का था एक उप इन दोनों ने दो असुर थे दोनों सहोदर थे उन्होंने संपूर्ण राज्य में आधिपत्य स्थापित करने के लिए परमात्मा से खूब तपस्या की उसके बाद बर मांग लिया कि हमको कोई मारे ना बदा भाव रूपम बलम माने बद कोई ना करे माने दूसरा न करा पाए हम मारे एक उसका भाव है तो कहे बदा भाव रूप मतलब तत्र एकाम कांचित अवलाम माया युक्ता माया वाली स्त्री भगवान ने भेज दी है उपद्रव करने लगते हैं अब कोई मारे नहीं सकता है तो कहा एक अबला माने जो स्त्री को भेजा अब दोनों इतनी सुंदर दोनों भाई उसको चाहने लगे तो उसने कहा आप दोनों लोग नृत्य करिए तो अपने अपने सिरे में रखा मरे गए ये वैसी कहानी है क्योंकि अपना जब रखेगा सिरे में तभी मरना था उनको तो एक दूसरे को सार, सार दोनों को एक दूसरे में रखना था अपने कुछ यही थोड़ा उनको भ्रम हो रहा है तो उन्होंने कहा कामय माना अन्योन प्रवर्तित रणे दोनों झगड़ा करना शुरू के मारपीट करना अतः युद्ध होने लगा अन्योन्य अभुत नष्ट अभूत दोनों अन्योन को मारपीट के क्या हो गया मर गए यह है पौराणिक प्रसंग उसी प्रकार कहना ये तीनों विरुद्ध हैं एक प्रकृति से पैदा है मान लो कल्पना की जाए और तीनों विरुद्ध है एक कार्य के लिए प्रवृत्त है कार्य रूप खामने खड़ा है कार्य तो तीनों जगह मैं करूं मैं करूं मत डालेंगे दूसरे को तो परस्पर उपकार, उपकार भाव कैसे होगा इसी को बोलते हैं सुन्द उप न्याय बहुत प्रसिद्ध है नन्न परस्पर विरोध विरोधशीला गुणा ये परस्पर विरोध सी जो गुण है इनमें अन्योन्या मेलन करना असंभव है फिर जब मिलेगा तब तो अनुष्ठान मिलना ही है असंभव है तो फिर काम करना तो बहुत बड़ी बात है पहले एक हो तब ना काम करें वही कहने जा रहा सुंद उप सुंदवत परस्पर ध्वंस ध्वंस ध्वंस ध्वंस संति क्या लेगा तुम्हारे में हाँ हमारे यहाँ पर छूट गया मतलब पर अपने आप मर जाएंगे तीन गुणा ध्वंसनते हाँ अपने आप झगड़ करके इतम प्रागे वत्सा एक क्रिया कर्तितया मे एक क्रिया कर्तिक तीनों गुण है कैसे तीनों गुण एक में रहेंगे उन्होंने कामने पहले ही कह दिया प्रदीप बच्चा अर्थ तो वृत्ति ही इत प्रदीप वचा अर्थ तो वृत्ति कैसे दृष्ट है दृष्टम ये तत् तीनों विरोधी हैं फिर विरुद्धो में भी परस्पर उपकार उपकार भावक मिलित होकर एक कार्य देखा गया है जैसे बर्ती क्या है कर करपास कर से बना हुआ है तेल अलग चीज है जो सरसों से बनता है और अब उसमें दाहकत्व तो है ये तीनों परस्पर विरोधी यो हो अनलो विरोधिनी ये दोनों क्या है अग्नि इनका विरोधी है, है नहीं है फिर भी या क्या कहते हैं एक कार को जो अन फिर अग्नि से साथ मिल करके काम प्रकाश रूपा क्रियाम कुरते प्रकाश रूप क्रिया करते यथा बर्तीत तैले अनल अनल विरोधिनी मने बत्ती और तेल ये दोनों अग्नि के विरोधी हैं अथचा मिलते फिर भी दोनों मिलकर के साहा सहा अन्य स्व प्रकाश लक्षणम कार्यम कुरुता कहा का बर्ती तैले कुरुता हा। दोनों करते हैं यहाँ नीचे किसी का वचन दिया बड़ा सुंदर प्रदीपस्य यथा कार्यम प्रकृत्य अर्थ दर्शन प्रदीप का कार्य क्या घटपटादी अर्थ दर्शन बर्तिश्च बर, तैलम यथार विरुद्धांश परस्पर तीनों विरुद्ध हैं फिर भी विरुद्धम यथा तैलम अग्निनाश संगतम विरुद्ध जो तेल है अग्नि के साथ जब युक्त हो जाता है तैलम बर्ति विरोधी यद्यपि तेल वृत्ति का सुखी तो गीला कर देगा इस विरोधी एवं पाप को आगे विरोधी फिर भी एकत्र पदार्थान प्रक्रवंथी प्रदर्शनम एक जगह होकर तीनों घट के पदार्थों का प्रकाश करते कह रहे हैं ब्रह्म गीता का वचन ब्रह्म, तो ब्रह्म गीता है लिखा टीका ब्रह्म गीता वचन ठीक यथा बात पित्त एक दृष्टांत पहला लगा अग्नि का तीसरा दृष्टांत शरीर के लिए कि बात पित्त श्लेषमा ये तीनों विरोधी हैं फिर भी एक शरीर को धारण करते हैं। बात पित शमा बात आदि धातु नाम परस्पर विरोध आयुर्वेद प्रसिद्धम ते मिलित्वा शरीर से धारणम पोषण स्थापनम इसे करते है परस्पर विरोधी शरीर को धारण भी करते है धारा मान पोषण करना स्थितिकरण शरीर धारण लक्षण कार्य कारणा, परस्पर विरोधिना बात विरोधिश्लेश सत्र मिथो विरुद्धानी अनु अनुसार मन अनुर्तन करें परस्पर कार्य करेंगे स्वयं कर अपना अनुवर्तन भी करेंगे अपना कार्य भी करेंगे जैसे वह तीनों विरोधी होने पर भी अपना कार्य भी करते हैं उसी प्रकार यह करेंगे परस्पर विरुद्ध होने पर भी अर्थात तीनों अलग अलग इसीलिए कैसे करेगा दिव्य शरीर में सुख अधिक होता है क्या होता है देवताओं के शरीर में क्या होता है ये बताएंगे तीन प्रकार का शब्द होता है दिव्य दिव्य दिव्य कौन सुनता है शब्द देवता लोग ऐसे सब कवि सद करने वाले हैं अर्था अर्थता मने पुरुषार्थता प्रदीपाच अर्थता मने जैसे प्रदीप की अर्थता मन पुरुषार्थ से तीनों कार्य करते हैं पुरुषार्थ मन पुरुष के लिए पुरुषार्थ हेतु इनमें निमित्त कारण इतिहाव तथा पुरुषार्थ में हेतु कार्य थे करण मन इनके करने में केवल पुरुष का सिद्धि करना ही प्रयोजन है अन्य कोई इनमें हेतु नहीं है यही से रखे क्या चलिए और कर दिए हाँ पूरा कर देते हैं चलिए इति अत्र चा सुख दुख मोहा परस्पर विरोधी ना स्व स्वाणी सुख दुह मोहात्मित कल्पयंति मन मोह परस्पर तीन विरोधी है अपने अपने अनुरूप स्व अम कुर सुख दुख मोहात्मका निमित्ता कल्पयती नि निमित कल तेजा च परस्पर आभी भावा, आभी भावा आ, अभी भव लेखा न अभी अभिभावक अभी्य अभिभावक भावात्म नानात्म मान सुख दुख जी क्या एक दूसरे में परस्पर उपकार करते हैं इसलिए कुछ अभिभाव्य हैं और कुछ क्या है अभिभावक होने से क्या हो जाएंगे वो एक नहीं है नाना निमित्ता निकल पी इसलिए उनमें क्या हो जाएंगे नाना निमित्त मैंने परस्पर सुख दुख मोह सर्वत्र अविशेषण आव्य में भी हमें हम भी ये सब में आते हैं सुख दुख में कारण क्या क्या अपेक्षा करते हैं तो निमित्त की अपेक्षा करते हैं? तो कोई उनमें एक दूसरे को दबना बढ़ना कोई अभिभाव भी हो जाता है और कोई क्या हो जाता अभिभाव को वही उन्होंने कहा निकष्ट स्वाकार सक्तम प्रति तन निमित्तम अभिभाव्य तुच्चते जो अपने से निकष्ट कार करने में असमर्थ है उसको भी करवा देना क्या अविभाव्य उसको पैदा कर देना है उस पर वो शक्ति ला दिया तो हो हो गया जिसके जो नहीं कर पा रहा उसमें वो हो जाएगा अभिभाव करोधकम भवती उत्कृष्ट दूसरी का रोकने वाला होता है तन निमित्तम अभिभावक उसको बोलेंगे अभिभावक तथा निकृष्टेन स्वकर जननाशक्तम भवती जब निकृष्ट होता है मैंने जब तम से मिल जाएगा तो सत्य तो काम नहीं कर पाएगा उसी स्थिति में तन निमित्तम अम उचते अभिभाव्यम उच्चते उसको यदि जो कर दिया तो क्या हो जाएगा अभिभाव्य और जो करेगा वो अभिभावक हो जाएगा इसीलिए अभिभाव्य अभिभावक धर्म ये क्षण क्षण में बदलता रहता है यथा दृष्टान दे, यथा एक हाँ तो तो तो कर्म ने उनको दबा करके कम करके तिरस्कृत करके तद यथा स्त्री रूप यौवन कुशल संपन्ना एक ही कोई स्त्री है वह रूपमान है युवावस्था है और क्रिया हाव भाव करने में कुशल है तो किसी व्यक्ति को क्या देती है सुख देती स्वामिन माने पतिम क्यों करोति सुखम करोति मान सुख करता है ही तो और तत्क्य हेतु हो वह किस कारण से करती है तो कहे स्वामिनम प्रति तस्ख रूप समुद्रवाद क्योंकि उसका स्वभाव है अपने पति के प्रति सुख स्वरूप बनना में से हाँ आगे बताने तुम्हारे दिया है कुछ और भी नहीं, नहीं तो किसने नहीं, नहीं हाँ आगे वही कहने जा रहा है स्वामिनम प्रति अपने स्वामी के प्रति क्या है वही उत्कृष्ट तस्याहा मान स्त्र सुख रूपम समुद्र भवा सुख है सैव स्त्री सपत्नी जो उसकी सपत्नी जन है दूसरी जो उसकी सहायक पत्नी है और पति की उसके लिए वो क्या हो जाती है दुख प्रद है और वही कस्य तो क्यों दुख देती है कस्य ता प्रति तस्य दुख रूप समुद्र उसके प्रति दुख रूप उसका उसमें रजुगुण बढ़ जाता है उसके प्रति दिखता है एवं पुरुषांतरम ताम अविंद जो दूसरा पुरुष है वो सोचता है इतनी सुंदर हमारी यदि बन जाती तुम्हारा अच्छा अच्छा कई स्त्रियों को देख के लोग मन में होता है कि ईशाइन का स्वभाव है इस प्रकार का हम कोई पत्नी मिलती तो सुख मिलता तो ये क्या वही मोह हुआ वही कहने जा एवं पुरुषांतरम ताम अविंद जो अविंद पुरुषांतरम प्रति वह स्त्री अप्राप्त जो न प्राप्त करने वाले पुरुष की सैव इस किंग करोति मोह यती तम पुरुषम मोह यती तस्त कश्य तो क्या कारण तम प्रति तस् मोह रूप समुद्वा उसके प्रति उस स्त्री में क्या है मोह गुण का क्या हो गया है समुद्भव हो गया उसी के प्रति सबके प्रति नहीं है अनयाचा स्त्रिया सर्वे भावा मन एक ही जगह पर दृष्टि के भेद से तीनों भाव रहते हैं दृष्टि के भेद से आप किसी के लिए सुखप्रद हैं किसी के लिए दुखप्रद हैं और किसी के लिए मोहप्रद हैं आप कहीं बोलेंगे आप आपके सहायक होंगे तो सुख होगा जिसके प्रति बोल रहे हैं वो दुखी हो गया आप खंडन किए जा रहे हैं दुखप्रद कितने लोग कहेंगे हिसाब बोल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा यह क्या हो गया मोह हो गया ये तो मोह हुआ जो समझ में ना आना मोह हो गया और जो समझ रहा है दुखी हो तो कोई कष्टप्रद हो गया विरोधी के प्रति और जो तुम्हारे समर्थक है, हैं उनके प्रति सुख सुखप्रद है आप वही एवं तत्र यद सुख हेतु तत सुखात्मकम जो सुख का हेतु सुख वत्व का काम है यद दुख हेतु तद दुखात्मकम हृदय का काम है यद मोह हेतु तन मोहात्मकम तमा ऐसा इस शरीर में तीनों गुण है इसलिए लोगों की तीन वृत्तियां बनती है बताना चाह रहे सुख प्रकाश लाघ लाघवा नाम तो एक अस्मिन युगपद उद्भव क्या उदभूत अविरोधा तीनों ती एक सुख भी रह सकता उस व्यक्ति में प्रकाश भी रह सकता है और लघुता भी रहती है इसमें कोई युगपद उद्भूत अविरोधा कोई विरोध नहीं है क्यों सहा दर्शना देखा जाता है, एक साथ प्रकाश भी करता है अगर उद्भवे उद्भवे तो उद्भूत उत्पत्तो उद्पत्त। हाँ वही कहना उद्भव मैने प्रकाश सा तस्मात सुख दुख मोह रिव ये सुख दुख तीनों एक में दिखे थे ना एक काल में एक स्त्री में दर्शकों के भेद से तीनों दिखे थे वही कहना जा रहा है सुख दुख मोहिरी वोध भी अविरोध भी एक एक गुणवृत्ति भी मन विरोधी अविरोधी एक एक गुण वृत्ति मान व्यापार स्वभाव भी व्यापार स्वभाव सुख प्रकाश लाघवैर नेदा उन्नीयते मनो उसके निमित्त के भेद अलग अलग नहीं हैं एवं ये किसके लिए बताया केवल सुख के लिए पहला वाला किया है? मैने सुख के लिए बताया अब किसके लिए शिव का कहना चाह रहा है मैंने सुख प्रकाश लाघवा नाम उन्नीय ते कल्प्यंते उनकी कल्पना मन निमित्त भेदा उन्नीयंते ना प्रथक प्रथक तया कलते कहना चाह रहे एवं दुख उपष्टम्भक प्रवर्तकत्व दुख है उपष्टम्भ है किसका धर्म है ये राज वही एवं मोह का मोह गुरुत्वर्ण किसका धर्म है ये किसमें रहते हैं हमारे में तीनों हर व्यक्ति में रहते हैं इसलिए हम लोग क्या है त्रैगुण हैं तीनों हम में रहता है इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं त्रिगुण इंद्रियाये है यही उनका कहना उपसंग त्रैगुण कश्य सृष्टि है ऊपर जोड़ दीजिए इतना सृष्टि है त्रिगुणात्मक हम सब है कैसे सिद्धि किसने युक्ति से कि हमें मोह भी किसी के प्रति है कोई हमसे मोहित भी होता है किसी के लिए हम दुखप्रद भी हैं, और किसी के लिए सुखप्रद भी हैं। इसलिए हमारे में क्या है तीनों गुण हैं